बता लीजिए तो बता देगा हूं मई 18 लाश के तत्व को कहो चार प्रश्नों द्वारा कहे और उन चार प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद महाप्रभु ने श्री कृष्ण तत्व का निरूपण किया और कृष्ण तत्व का निरूपण करते हुए ये बात कही थी कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाद राध गोविंद सर्व कारण कारण ये कृष्ण का तत्व कहा श्री राधिका का, का तत्व कहो इसके उत्तर में श्रीमद महाप्रभु ने जब ये प्रश्न किया तो राय राम ने उत्तर दिया था कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परमदेवता सर्व लक्ष्मी सर्व काल के परा अब राधिका के वर्णन में ही प्रेम का वर्णन आ गया इसलिए प्रेम तत्व का अलग से वर्णन नहीं किया और प्रेम विलास विवर्त का फिर से प्रश्न कर दिया विलास का वर्णन करो तो विलास का जब वर्णन किया तो महाप्रभु को आश्चर्य हो रहा है कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो ये पूछ रहा है कि राधा प्रेम से भी बढ़ करके फिर आगे कुछ कहो अब राधा प्रेम के आगे क्या वर्णन किया जाए तब श्री राय ने अपना लिखा हुआ एक पद्य उसको प्रस्तुत किया इनकी अपनी जो एक कविता है एक पद उसको प्रस्तुत किया जिसमें कहीं श्री प्रेम विलास विवर्थ का वर्णन है मनुष्य श्री रानी को प्रेम विलास में जो परम परम सेवा सुख की प्राप्ति हो रही है सेवा रूपी जो आनंद प्राप्त हो रहा है उस आनंद का वर्णन कर रही है जहां इंद्री का आनंद नहीं है यहां पर सेवा सुख का आनंदी को जो प्राप्त है उसका नाम है प्रेम विलास भवर्त उस प्रेम विलास भवर्त का वर्णन किया कि जिस समय मैं प्यारी की सेवा कर रही हूं वो प्यारा है मैं प्यारी हूं ये सखी नसर रमणो नाहम रमणी भिदा भयो वो रमण रम्र है रमणी ये भाव भी नहीं रहा परन्तु तो इसके बाद में अब जब विराह की प्राप्ति हो गई है उस समय सखी के माध्यम से कृष्ण को मिलाया जाए प्यारे से बिछोड़ने के बाद में भी मेरे प्राण बने हुए हैं और मैं सखी की अपेक्षा कर रही हूं कि कोई सखी आए वो मुझे प्यारे से मिलाए हा मेरे प्राण कितने कठोर हैं जो अभी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ऐसे जिसमें कहा तो श्री महाप्रभु ने तुरंत ही उस समय राय रामनंद जी के ऊपर हाथ रख दिया और मानो ये दिखा रहे हैं इसके आगे कुछ मत बोलना दिखा तो रहे हैं ये कि निपाधि प्रेम का वर्णन करके सोपाधिक प्रेम को मत वर्णन करना पर मूलत भाव ये है कि यदि प्रेम विलास विवर्थ में दोनों मिलकर के कैसे एक हुए इसका वर्णन करोगे तो मेरा वर्णन होने लग जाएगा गौरव तत्व का वर्णन होने लग जाएगा इसलिए मेरे तत्व को गोपनीय रखना इसलिए महाप्रभु ने मुख के ऊपर हाथ रख दिया तत्वत तो भाव यह था और ऊपर से दिखाने का भाव यह है कि जहां मिलन का वर्णन हो गया मिलन के बाद में बिराई को करवाते हो और फिर सखी की क्या जरूरत है जब दोनों मिलकर के एक ही हो गए राधा का ही कृष्ण है कृष्ण ही राधिका है दोनों मिलकर के एक हो गए तो फिर सखी की वहां पर आवश्यकता नहीं है फिर सखी आए दूती आए दूती के माध्यम से मिलन हो ये मिलन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वाभाविक जो तो मिलन है जो स्वाभाविक प्रीति है वो स्वाभाविक प्रीति में दोनों एक होकर के ही विराजमान है इस बात का निर्धारण हो चुका था, था। तब अभियोग की अभियोग माने मैंने दौत्य दूत कार्य उस दूत कार्य की आवश्यकता नहीं है यह कहने का तात्पर्य था कि जब स्वाभाविक प्रीति ने दोनों को मिला दिया और स्वाभाविक प्रीति में दोनों एक ही तत्व होकर के विराजमान हो, हो गए और वहां स्वाभाविक प्रीति में केवल आस्वादन करने के लिए प्रिया दो हैं और दोनों भी मिलकर के एक हो गए अपने अपने व्यक्तित्व को भी भूल गए ऐसा जहां पर प्रेम विलास विवर्त है तो प्रेम विलास विवर्त में एक स्थिति हुई कि सेवा के आनंद की पराकाष्ठा एक बात दूसरी स्थिति हुई कि दोनों अपने अपने स्वरूप को भूल गए ये दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति कि दोनों की चेष्टाओं में भी परिवर्तन निकुण्य में हो रहा तो ये प्रेम बिलास के तीन स्थिति हुई और उन तीनों स्थितियों का जब राधारानी ने वर्णन कर दिया तो राधारणी के उस वर्णन को सुन करके राधानी के इस वर्णन को श्री राय के इस वर्णन को राधाणी के प्रेम की सेवा का वर्णन सुनकर के फिर दूती आए और दूती मिलाए इस सोपाधिक प्रेम की आवश्यकता नहीं है ये केवल ऊपरी बात रह गई इस ऊपरी बात को आगे मत कहना ये कहकर के तो स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं पर भीतर मन में इच्छा है, है श्रीमद महाप्रभु की कहीं श्री राधा कृष्ण मिलितम प्रेम विलास विवर्त मूर्ति मेरे स्वरूप का वर्णन नहीं करने लग जाए तो प्रेम विलास विवर्त के तीन स्वरूप है प्रेमविलास व्यवर्त का एक स्वरूप है श्री नुकुंज मंदिर में श्री प्रिया जी और लाल जी एक दूसरे की जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा में सुख की पराकाष्ठा सेवा सुख की पराकाष्ठा एक अर्थ प्रेमविलास माने सेवा सुख की पराकाष्ठा तो प्रेमविलासव्रत का दूसरा अर्थ हुआ कि दोनों अपने स्वरूप को भूल जाएं सखी नमणो नाहम ये दोनों अपने स्वरूप को भूल जाए मृति आत्मविस्मृति और प्रेम विलास विवर्त का तीसरा जो अर्थ है वो तीसरा अर्थ है जहां पर चेष्टाओं में भी परिवर्तन हो जाए लालजी और प्रिया जी इनकी चेष्टाओं में जहां परिवर्तन हो जाए इनमें सर्वोत्तम जो सुख है प्रेम विलास विवर्तन मिलन में सेवा सुख की पराकाष्ठा वो कहीं प्रकट हो रही है वो प्रकट होती है तीन रूप में नुकुंज में बिलास के में सेवा सुख की पराकाष्ठा फिर श्री महामंत्र में प्रेम बिलास देव्रत में प्रेम बिलास देव्रत की पराकाष्ठा और युगल मंत्र दोनों दोनों के नाम को लेकर के प्रेम में विफल है तो प्रेम बिलास द्रत का दूसरा स्वरूप हुआ हरे कृष्ण मंत्र नुकुंज में सेवा सुख भक्तों के हृदय में रसिकजनों के हृदय में हरे कृष्ण मंत्र जिसमें प्रिया जी कह रही हैं हरे श्याम सुंदर कह रहे हैं हरा उसका भी हरे दोनों ही दोनों का उच्चारण करते हुए विराजमान वे कह रहे हैं अरे कृष्ण मुझे आकर्षित करने वाली अथवा वे कह रहे हैं कि तुम मेरा आकर्षण कर, आकर्षण करने वाली हो करके विराजमान हो दोनों दोनों का कृष्ण रूप में वर्णन कर रहे हैं और दोनों ही दोनों के लिए राम माने परम परम आनंद तत्व तो हो करके विराजमान कृष्ण तत्व तो हो करके आनंद तत्व तो हो करके और हरण करने वाला तत्व तो हो करके दोनों दोनों के लिए विराजमान ये हरे कृष्ण मंत्र भी प्रेम विलास बेवर्त है और हरे कृष्ण मंत्र का श्री प्रेम विलास बेवर्त का तीसरा जो स्वरूप है वो तीसरा स्वरूप है स्वयं साक्षात श्रीमन महाप्रभु तो कहीं साक्षात श्रीमन महाप्रभु जो राधा कृष्ण तनु हैं उनका वर्णन नहीं किया जाने लग जाए इसलिए श्री महाप्रभु ने दौड़ करके राय रमन के के ऊपर हाथ रख दिया है तो श्री मिश्र कह रहे हैं उसी बात को कि कृष्ण कथा बोल दुबाई ला। आपने कृष्ण कथा के अमृत में मुझे डुबो दिया रामानंद राय कथा कोहल ना हो रामानंद राय की जो कथा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है राय रामानंद है भी ऐसा ही संवाद राय रामानंद संवाद में तो सारा शास्त्र का निचोड़ है कर्म के विषय में ज्ञान के विषय में भक्ति के विषय में भगवान के वैभव के विषय में भगवान के माधुरी के विषय में सर्वात्म समर्पण के विषय में जितना भी विस्तार है वो सब वर्णन किए जाओ उसका कोई आत्पाल नहीं है संपूर्ण शास्त्र ओ तो राय रामानंद प्रसंग ऐसा कि राय राम रामानंद राय कथा कहिल न हो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है मनुष्य नहीं राय कृष्ण भक्त रसमय हम तो ये कहेंगे कि श्री राय रामानंद मनुष्य नहीं है वे कृष्ण मूर्ति ही कृष्ण भक्ति ही रसमय कृष्ण मूर्ति ही मूर्ति मांग होकर के विराजमान हो गई है कृष्ण मूर्ति ही सामने उपस्थित हो गई है और इसी बात में श्री प्रद्युन मिश्र जी श्रीमद महाप्रभु से कह रहे हैं कि एक कथा राय कहिल हमारे मारे आपने तो नहीं कही परतु तो राय रामानंद ने मुझसे एक बात और कह दी कि कृष्ण कथा वक्ता को रे मैं जाने मोरे बोले मैंने कृष्ण कथा कही थी महाप्रभु के सामने ये मत समझना और इस समय भी मैं तुम्हारे सामने कृष्ण कथा कह रहा हूं ऐसा मत समझना मोर मुखे वक्ता कथा कहे श्री गौर चंद गौर हरी मोर मैं तो केवल मुखमात्र हूं जो कथा कहलवाई जा रही है वो गौरचंद कह, कथा कहलवा रहे तो मौन मुखे कथा कहे श्री गौर चंद्र श्री गौर चंद्र चंद ही मेरे मुख से कृष्ण कथा कहला रही है ये कहा है, जैसा कहलवाते जा रहे हैं वैसे मैं बोलता जाता हूं ये वीणा यंत्र जैसे वीणा वही भजाती है वही स्वर्ण निकलता है जो वैण के हृदय में है अपने आप में नहीं बसती है तो मैं तो वीणा हूं जड़ हूं मुझे बना, आ, बजाने वाले मुझे बुलाने वाले श्री हैं और वहां पर भी श्री राय राम ने यही बात कही थी कि मोर मुखे वक्ता तुम भी तुम हो, हो श्रोता कि मेरे मुख में आप ही तो बक्ता हो आप ही श्रोता बनकर के सामने बैठे हो और अत्यंत रासपूर्ण कृष्ण की जो कथा है उसको मेरे मुख से तुम कहलवा रहे तो राज ने वहां पर भी राजी में भी ये कहा था और यहां पर पुरी में भी श्री पुर्द मिश्र वे भी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने ही मुझसे ये कृष्ण कथा कहलवाई है मैं कृष्ण कथा कहने वाला नहीं हूं तो मोर मुखे कथा कहा कथा कहा, कहा, करे प्रचार श्री महाप्रभु मेरे मुख से कृष्ण कथा कह करके प्रचार करवाते हैं पृथ्वी के जाने भी लीला श्री महाप्रभु की जो लीला है पृथ्वी पर उस लीला को कौन जान सकता है कोई भी पृथ्वी पर महाप्रभु की इस लीला को जानने वाला नहीं है ये सब सुनल कृष्ण रसे सागर ब्रह्मार सब रस ना हो गुचर आहा सब ये सुनते हैं कि श्री कृष्ण रस के समुद्र हैं तो ये सब सुन कृष्ण रसे सागर सब जगह ये सुनने में आता है कृष्ण रस सागर है रस सागर है परंतु तो ब्रह्मादि को भी ये रसगोचर नहीं है इस तत्व को कृष्ण के तत्व को कृष्ण के रस सागर तत्व को और कोई नहीं जान सकता है हेन रस पान मोर्य कराए तुम जन्म जन्म तो मार पाए बिकाए राम ऐसे रस का आपने श्री राय रामानंद जी के माध्यम से मुझे प्रद्युन मिश्र को तुमने श्रवण कराया है मैं जन्म जन्म तक आपके हाथों बिक गया हूं प्रभु कहे रामानंद बिंदवे खान ऐसा श्री राय रामानंद ने कहा मुझसे आपने मेरे मुख से कृष्ण कथा कहलाई प्रभु कहे रामानंद बिने खान। के रामानंद तो विनय की खान है आप वे बड़े चतुर हैं अपनी जो बात है वो दूसरे के सिर के ऊपर डालते हैं राय राम तो अरे मैंने महाप्रभु जल्दी से मना कर ना, ना ना ना मैंने कुछ नहीं करवाया है वो तो राय रामानंद अपने आप कह रहे थे मैं थोड़ी कहलवाने वाला था ये तो राय रामन विनय में अपने हृदय की जो बात है वो दूसरे के सर पर थोप रहे हैं उनके अपना पांडित्य वो उसका श्रेय स्वयं नहीं ले रहे हैं अपने पांडित्य का श्रेय मुझे प्रदान करना चाहते हैं अपने साधन का श्रेय मुझे प्रदान करना चाहते हैं मुझ पे तो साधन आता ही नहीं वाह <laughs> महाप्रभु ये कह रहे हैं कि मुझ पर नहीं आता है। वो तो सब राय को यह आता क्या धन्य ये रसकी भक्ति की एक रीति है कि भक्त को कभी भी संतोष की प्राप्ति नहीं होती है तो कह रहे हैं कि रामानंद विनय की खान हैं और वे अपनी सारी विद्वत्ता का सारा श्रेय किसी दूसरे के कि सिर के ऊपर देना चाहते हैं जबकि जो जो कुछ भी कथा कही जो सिद्धांत वर्णन किए वो राय रामन के अपने ही होंगे महाप्रभु अपने आप को छुपाने का प्रयास करते हैं ये अपनी विद्वत्ता को छुपाने का निज भक्ति को छुपाने का साधन को छुपाने का प्रयास साधक को भी करना चाहिए अपनी कथा को अपने अनुभव को किसी के सामने यदि घोषित कर दिया कि हमें ये स्फूर्ति हुई तो वो अनुभव गायब हो जाएगा फिर वो अनुभव नहीं होगा आना बंद हो जाएगा इसलिए यदि कोई अनुभव हो तो उस अनुभव को हृदय में छिपा करके ही रखना चाहिए महानुभावे यही सहज स्वभाव आप गुण ना ही आपने कहा है तो महा भाव का ये सहज स्वभाव है कि वे अपने गुण का स्वयं अपने मुख से वर्णन नहीं करते हैं ये अपने भजन को छपा के रखना चाहिए शास्त्रों में कहीं वर्णन आया कि मुझे साधन और मुझे अनुभव इनको इतना छपा करके रखना चाहिए जैसे अपने मां की चंचलता को कोई छिपाता मात्र चार बंद गुप्त उसकी उसका जो उदाहरण दिया वो दिया कि अपने भजन को इस प्रकार छपाना चाहिए जैसे कि मां की चंचल ताको को छपाए इतना गोपनीय होकर के वो विराजमान तो रामानंद राय कहिल गुणलेश रामानंद राय के ये हमने गुणलेश मात्र कहे प्रद्युम्न मिश्र ये कही ना उपदेश श्री प्रद्युम्न मिश्र को श्री राय रामानंद ने जैसे साध्य साधन तत्व का उपदेश दिया इसको हमने तुम्हारे सामने कहा साधमी है श्री राधिका राधिका प्रेम राधिका प्रेम का संपूर्ण विस्तार है वो है श्री प्रेम विलास बेवर्त प्रेम विलास बिवर्थ की साक्षात मूर्ति हैं श्रीमद महाप्रभु तो प्रश्न का उत्तर हो गया साध्य क्या है साध्य के प्रश्न का उत्तर था राधे का प्रेम साध्य शुरू में नहीं यहां पर बात खत्म हो गई फिर इसके बाद में दो स्टेप और आगे बढ़े कि राधा का प्रेम के आगे वर्णन करो तो का प्रेम के आगे वर्णन किया जाएगा राधिका का का विलास श्याम सुंदर के साथ में उनका जो बिहार है उस बिहार का वर्णन किया जाएगा तो बिहार का वर्णन किया उसके आगे वर्णन करो फिर से एक स्टेप कोई पूछे तो उसके आगे स्टेप होगा वो होगा श्रीमंत महाप्रभु जो प्रेम विलास मूर्ति होकर के विराजमान तो कुल मिलाकर के वर्णन हुआ कि श्री नुकुंज का विलास श्री महामंत्र और श्रीमंत महाप्रभु ये तीन ही प्रेम विलास देवत्व स्वरूप होकर के विराजमान अब इस प्रेम को प्राप्त कैसे किया जाए साधन की बात आई साध्य का निर्णय तो हो गया अब साधन की बात आई कि उस प्रेम को प्राप्त कैसे किया जाए तो प्रेम को प्राप्त किया जाएगा वह श्री राधिका आमगति के द्वारा भावोल्लास के द्वारा उस वस्तु को जो राधिका का सुख है उसको साधक भी प्राप्त कर सकता है भावोल्लास के द्वारा अर्थात श्री राधा की दासी बनकर के मंजरी बनकर के यदि हम विराजमान हो तो मंजरी बनकर के विराजमान होने पर श्री राधिका को जो सुख की प्राप्ति है अपने हृदय को राधिका के हृदय के साथ में मिलाकर के उस सुख की प्राप्ति मंजरी को भी हो जाएगी इसलिए साधन है श्री राधिका दासी बनना और साध्य है युगल का सुख की पराकाष्ठा युगल के सुख की पराकाष्ठा यह है साध्य और उसका साधन है श्री राधिका के दासी को ग्रहण करना इसलिए साधक को मुझे अभिमान रखना चाहिए कि मैं राधा रानी की दासी हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य है युवल को सुख देना युवल का विलास करना युवन को बिल्साना यह मेरे जीवन का लक्ष्य रामानंद राय एक कहल गुणवेश ये रामानंद राय के हमने गुण वेश वर्णन किए थोड़े से गुणों का वर्णन किया तो हो करके भी राय नहे वर्ग श्री राय षवर्ग के बसीभूत नहीं है माने काम क्रोध लो मोह मद मासर इन छह वर्गों के बशीभूत नहीं है जबकि ग्रहस्थित सामान्यतः इन पांच वस्तुओं के बशीभूत होता है उसमें काम भी होता है क्रोध भी होता है लोभ भी होता है मोह भी होता है अभिमान भी होता है दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी ईर्ष्या भी होती परंतु रायरा मन में गृहस्तों होते हुए भी ये छठ वर्ग नहीं थे विषयी हया उपदेशे कहने के लिए वे विषयी ग्रहस्थ हैं परंतु वे सन्यासी को भी उपदेश देते हैं मैं भी उनका शिष्य हूं महाप्रभु कह रहे ए, ये सब उनके गुणों का प्रकाशन करने के लिए ही श्री महाप्रभु ने प्रद्युन मिश्र को श्री राय राम के पास में पढ़ने के लिए भेजा था भक्त गुण प्रकाशिते गौर भाल जाने जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्णचंद्र ने उद्धव को भक्ति का उपदेश देने के लिए ब्रिज में गोपियों के पास में भेजा ऐसे ही श्री प्रद्युन मिश्र को श्री महाप्रभु ने कृपा करके राय रामान के पास में भेजा श्री कृष्ण मन विचार कर रहे हैं मेरा नाम प्रभरा मंत्री कृष्ण से सिद्ध सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तम टाइटल पे टाइटल दिए जा रहे हैं उद्धव को पूरा का पूरा श्लोक विशेषणों में दे दिया कार्य के लिए कि उद्धव अपने युग का जो स्कॉलर ऐसा उद्धव भी जब गोपियों के पास में जाता है तब उसकी विद्वत्ता की पूर्णता होती है अन्यथा उसकी विद्वत्ता की पूर्णता नहीं तो गोपी प्रेम की ध्वजा होकर के विराजमान है गोप्यस्तु गुर गुर कौडन गोप की जो हैं, कौण कौण गो, आ, गोपी है कौडन वे कौडो ऋषि गोपी बनकर के विराजमान हुए वे ही गुरु होकर के विराजमान हुई। श्री बल्लाचार्य निपण किया कि गोपी गोत्र की जो कौडन्य ऋषि हैं उनमें ही गोपियों का स्वरूप धारण किया और गोप्यस्थ गुरु प्रेम की गुरु यदि कोई है तो गोपी प्रेम की ध्वजा वे प्रेम की ध्वजा होकर के विराजमान ऐसी उनकी अपनी मेहमा तो श्री प्रियालाल उनकी प्रेम की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ईश्वर उद्धव को भी ब्रिज में भेजा गया भक्तगुण गुण प्रकाशित श्रीमंद महाप्रभु भक्ति के गुण का प्रकाशन करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अनेक प्रकार से भक्तों के गुणों का प्रकाशन करते हैं आप महाप्रभु के एक स्वभाव को और सुनो हे भक्तगणों महाप्रभु के एक स्वभाव का और वर्णन कर रहे हैं कि ऐश्वर्य स्वभाव गुरु गुण करे प्रकटन श्री महाप्रभु अपनी महिमा को गुप्त रखते हैं और उसे प्रकट नहीं करते हैं तो ऐश्वर्य स्वभाव गुरु करे अपने ऐश्वर्य के स्वभाव को गुण ही रखते हैं वो अपने आप प्रकट हो जाए तो बात अलग है परंतु तो महाप्रभु अपने ऐश्वर्य के स्वभाव को छिपा करके रखते हैं सन्यासी पंडिते पंडित गे करे गर्वनाश नीच शूद्र द्वारे करे धर्मे प्रकाश श्रीमद महाप्रभु सन्यासी पंडित गर्व इनके भी गर्व का नाश करते हैं और इनका नाश करके नीच शुद्ध द्वारे करे धर्मे प्रकाश महापुरुष स्वयं भी ऐसा करते हैं कभी कभी छोटे से जो व्यक्ति हैं नीच शुद्ध जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा भी बड़े बड़े संन्यासियों के गर्व का वे नाश कर देते हैं और उनका प्रकाशन करते हैं तो विद्या जाति का जो अभिमान है वो दीनहीन जनों के द्वारा भी विकल्प दीनहीन जन कौन है माने जो राज सेवक है नौकरी पेशा लोग हैं अब जैसे राय रामानंद यहाँ पर दीनहीन ये ये कहने का मतलब है कि नीचे शूद्र जन के जो नीचे शूद्र जन है उनके द्वारा भी माने राजा के सेवक होकर के जो विराजमान है उनके द्वारा भी प्रकाशन कर रहे हैं ये संकेत है श्री राय रामानंद के प्रति जो श्री प्रताप रुद्र की ओर से कहीं गवर्नर बनकर के एडमिनिस्ट्रेटर बनकर के राजमुंदी में आंध्र में जो शासन चल चला रहे थे तो नीच शूद्रजन जो है उनके द्वारा भी धर्म का प्रकाशन करवा रहे हैं और उनके द्वारा बड़े बड़े पंडित पंडित जन जो हैं उनके भी गर्व का नाश कर रहे हैं भक्ति तत्व प्रेम कहे राय करी वक्ता अब श्रीमंत्र महाप्रभु का अवदान बता रहे हैं यहां पर एक लिस्ट लिस्टिंग कर रहे हैं महाप्रभु का क्या योगदान है कि राय के द्वारा राय के द्वारा महाप्रभु ने भक्ति तत्व का विवेचन किया और पृद्यु मिश्र उनके साथ में स्वयं श्रोता बनकर के भी विराजमान हुए स्वयं देवी रायरमन से भक्ति तत्व को सुना और प्रद्युम्न मिश्र उनको भी भेज करके भक्ति तत्व को सुना सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, सनातन गोस्वामी जी के द्वारा भक्ति सिद्धांत उनको उन्होंने प्रकट किया कि भक्ति में कैसे अन्य अभिलाषाओं को धीरे धीरे दूर करना चाहिए जो संस्कार के कारण अन्य अभिलाषाएं हैं वे अन्य अभिलाषाएं कैसे दूर की जाएंगी और दूसरी अभिलाषाओं को छोड़ करके शुद्धा भक्ति कैसे प्राप्त की जाए जैसे श्री गोपाल जो गोप कुमार हैं उन गोप कुमार उनको उनके गुरु ने दशाक्षर मंत्र दे दिया गोपाल मंत्र उनको प्रदान कर दिया अब गोपाल मंत्र को प्राप्त करके गुरुजी उसका पूरा अर्थ नहीं बता पाए ये कह रहे हैं बेटा मैंने ये तुझे मंत्र दिया है ये तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा इस मंत्र का क्या अर्थ है ये गुरुजी की सामर्थ्य नहीं प्रेम में बिर्बल हो गए मूर्छित हो गए और मैं इतना डर गया गोप कुमार कह रहे हैं कि गुरु जी से पूछ भी नहीं पाया कि आपने जो मंत्र दिया है इस मंत्र का क्या मतलब है कोई मतलब तो होगा मंत्र होगा इसका कुछ अर्थ तो होगा पर तो मैं गुरुजी से उस मंत्र का अर्थ भी नहीं पूछ पाया और डर गया कि गुरुजी तो मूर्छित हो रहे हैं फिर मैं क्या पूछूं तो मैं कुछ पूछ नहीं पाया परंतु तो गुरु जी के वचन के ऊपर विश्वास है और वचन के ऊपर विश्वास करते हुए जब मैं दक्षिण देश में गया तो दक्षिण देश में जाकर के वहां के राजा को देख रहा हूं क्या वैभव के साथ में पूजा कर रहे हैं मन में विचार आया आह मेरे पास में भी थोड़ी सी संपत्ति साधन होते तो संपत्ति साधन होते तो मैं भी ठाकुर की सेवा करता और हुआ ये कि वो राजा ही मन में विचार कर रहा है कि हाई मेरे कोई संतान नहीं है और गोप कुमार बड़ा सुंदर बालक है बड़ा योग्य विद्वान है इसको मैं गोद ले लेता हूं गोपाल मंत्री के प्रभाव से गोप कुमार राजकुमार बन गए राजा ने उनको गोद गोद ले लिया और राजा भी कुछ ही समय में समाप्त हो गए ये चक्रवर्ती राजा बन गए लोग उस मंत्र के प्रभाव से इनके मन में कवि पुराणों को सुनकर के ये विचार आया कि आह इंद्र के पास में तो बड़ा वैभव है हमारे पास में तो कुछ भी वैभव नहीं है इंद्र की तुलना में तो उस मंत्र का जप कर रहे हैं और मंत्र का जप करते करते ही इंद्र जो था उस समय वो किसी ऋषि पत्नी की ओर आकर्षित हुआ और ऋषि पत्नी के शाप से भय से शाप के भाई से वो भाग गया इंद्रपथ छोड़ करके इंद्रपथ खाली था ब्रह्मा जी ने लेकर के तुमको इंद्रपथ पे बैठा दिया गो हमारे इंद्र बन गए गोपाल मंत्र के प्रभाव से मंत्र के अर्थ को नहीं जानते हैं कि बीज मंत्र का काम बीज का क्या अर्थ है गोपी का क्या अर्थ है जन का क्या अर्थ है बल्लभ का क्या अर्थ है कुछ नहीं जानते हैं बस बस मंत्र को बिल्कुल जपे जा रहे हैं विश्वास करके गुरु जी के मंत्र, गुरु जी के मन के बचनों के ऊपर और एकदम विश्वास करके जपे जा रहे हैं फिर वहां किसी ऋषि से सुना की ब्रह्मादी का वैभव बहुत बड़ा है और हमारी भी अपेक्षा हम तो इंद्र हैं हमारी भी अपेक्षा ब्रह्मा वे तो इंद्र को भी नियुक्त करने वाले हो करके अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं उनको भी नियुक्त करने वाले हैं उनके वैभवता के अथकाना और भगवान के साक्षात पुत्र हैं तो मन में विचार आया बोले आहा यदि ब्रह्मा जी के लोक में मैं पहुंच जाता तो मैं भी ठाकुर की और सेवा करता सेवा की कामना वो गोपाल मंत्र इनमें असंतोष उत्पन्न करता है असंतोष उत्पन्न करके कोई नई चीज के लिए अभिलाषा उत्पन्न करता है और नई चीज अभिलाषा को पूर्ण भी कर देता है उसी समय ऐसा हुआ कि ब्रह्मा समुद्र में यो ही हाथ हिला रहे थे और समुद्र में फेन उठा और फेन के कारण फेन में ही एक राक्षस पैदा हो गया दैित और ब्रह्मा डर करके उस समय अपने स्थान को छोड़ करके भाग गए और उस समय श्री नारायण ने इनको ब्रह्मा के पथ पर सारे ऋषियों ने कहा तो भाई ब्रह्मा का पथ तो खाली रह नहीं सकता है गोप कुमार सबसे ज्यादा योग्य है इसको ब्रह्मा बना दो गोप कुमार ब्रह्मा बन गया अब गोप कुमार जब ब्रह्मा के पथ पर हैं, उसी समय पृथ्वी के ऊपर कोई ज्ञानी मुक्त हुआ और जैसे ज्ञानी मुक्त हुआ ब्रह्मा जी के लोक में जितने भी लोग थे वे सब उठकर के खड़े हो रहे हैं और हाथ जोड़ रहे, रहे हैं कि ये जो जो ज्ञानी मुक्त होकर के जा रहा है ये ब्रह्मा के पद की ओर देख भी नहीं रहा है उल्टा थू थू करता हुआ उस पद के ऊपर थूत्कार करता हुआ और ये तो ऊपर चला गया तो गोप कुमार को आश्चर्य हुआ उस सारे ऋषियों से पूछ रहे हैं जो सत्यलोक में हैं कि भाई ये बताओ ये कौन व्यक्ति महापुरुष थे जिनको देख करके आप तो उठ करके खड़े हुए और इसने हमारी ओर देखा भी नहीं बल्कि थूक और दिया हमारी ओर ये कौन कौन थे ये कहा जा रहे हैं तब किसी ने कहा ये मुक्त है और इनको ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए ये माया के बंधन से मुक्त हो चुके हैं प्रकृति के बंधन से मुक्त हो गए हैं और निज स्वरूप में सचित आनंद स्वरूप में ये अवस्थित होकर के ब्रह्म साहित्य प्राप्त कर रहे हैं इसे ब्रह्मा के पद को क्यों चाहेंगे बोले भाई ब्रह्म साहित्य प्राप्त करने का तरीका क्या है उस समय कहा ब्रह्म साहिज्य प्राप्त करने का तरीका है भक्ति युक्त ज्ञान और जैसे इन्होंने गोपाल मंत्र लेकर के और जप करना प्रारंभ किया कोई ज्ञान ज्ञान का साधन नहीं इनके पास में में तो बस एक ही साधन है है ऐसी ऐसी दवाई दवाई कि कि जो हर लोग में काम आए ऐसी दवाई गुरुजी ने दी हुई इनको प्रत्येक रोग की दवाई है वो और बस ये तो बस गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं धराधर जब जो किया सोई देख रहे हैं कि मेरा शरीर भी कहीं छूटने वाला है पर शरीर छूटा नहीं चिन्ह में शु... होकर करके जैसे ये गए वैसे ही प्रकृति के सात आवरणों में पहुंच गए पृथ्वी से उठे फिर जल वायु तेज आकाश अहंकार और महातत्व उन सात आवरणों में और फिर सात अंतिम जो आवरण था वो अंतिम आवरण है जो साम्य प्रकृति और प्रकृति महारानी प्रकृति देवी त्रिगुण देवी इनकी बड़ी सेवा कर रही हैं उनका वैभव देख रहे हैं वहां पर आत्मा जो आवरण है उस आठवें आवरण में देख रहे हैं जो साम्य प्रकृति का आवरण और प्रकृति महारानी कह रही हैं कि आप मेरे पास में कुछ दिन बराजिए यहाँ के वैभव को अनुभव कीजिए परंतु जो मोक्ष कामनी है उसको क्या जरूरत ये बोले नहीं नहीं हमको यहाँ पर रुकना नहीं है और बिना रुके श्री गोप वहां से ब्रह्म लोक में माने ज्योतिधाम में मोक्ष धाम में वहां पहुंच गए मोक्ष धाम में श्री भूमा पुरुष इनका भी ये दर्शन कर रहे हैं कुछ लोगों को भूमा पुरुष का स्वरूप नहीं दिखता है जो जिनमें भक्ति का आयुष्य विराजमान है उनको वह ब्रह्मतत्व तो अपने चिन्मय स्वरूप के साथ में भी दृष्टिगोचर हो जाता है जिन्होंने भक्ति का पूरा आश्रय नहीं लिया वे लोग निर्गुण निराकार केवल ज्योति मात्र का दर्शन करते हैं परंतु जिनमें भक्ति की प्रधानता रही है ऐसे लोगों को उस निर्गुण निराकार ज्योति में भी जो नारायण स्वरूप है भूमा पुरुष का स्वरूप है उसका दर्शन हुआ और उस भूमा पुरुष का दर्शन करके इनको स्वरूप आनंद में ये विराजमान हो रहे हैं इतने में ही कोई शिव भक्त आए और उस भूमा धाम से उठकर के कुछ देर तो पहुंचते हैं बड़ा आनंद आता है और फिर उस आनंद से इनका मन उछट जाता है स्वयं को ब्रह्मानंद में आनंद नहीं आ रहा है इनका शरीर इनमें त्याग किया नहीं है उपाधि जो है वो चिन्हय उपाधि है उसका त्याग किया नहीं और फिर से गोपाल मंत्र का बंजन जब जब ठाठ से करना शुरू किया सो ही इन्होंने देखा कि मैं पहुंच गया हूं शिव जी के लोक में ज्योतिधाम के ऊपर भी जो सदाशु धाम है उस सदाशु धाम में ये पहुंच गए गोप कुमार और सदाशिव धाम में पहुंच करके वहां पर शिव जी बड़े भारी आनंदित हो रहे हैं गणेश जी से मिल रहे हैं और नादिया के साथ में इनकी बड़ी मित्रता हो जाती है तो क्योंकि है कुमार है कुमार उनके साथ में बड़ी नादिया के ऊपर खूब हाथ फेर रहे हैं नादिया के साथ में खूब प्रीति कर रहे हैं और शिव जी कह रहे हैं कि अरे भैया तू कहां आ गया ये धाम तेरे लिए उपयुक्त नहीं है ये बड़ा खतरनाक है यहाँ पर बिल्कुल ये समझ के जैसे कोई महामारी फैल रही है कोरोना फैल रहा है यहाँ पर मुक्त हो जाएगा ये तू मोक्ष हो जाएगा तो फिर फिर सेवा करने का स्वावसर नहीं मिलेगा इसलिए इस धाम में तुझे रहने की जरूरत नहीं है तू जल्दी से इस धाम से ऊपर चला जा और नारद जी ने इनको उपदेश दिया कि ये मोक्ष धाम तेरे लिए उपयुक्त नहीं है नारद जी भी भगवान शिव से मिलने के लिए आए तो नारद जी ने उस समय इनको उपदेश दिया कि ये धाम तुझे तेरे लिए उपयुक्त तो नहीं है ये बहुत खतरनाक जगह है और यहाँ पर सब जगह बड़ा इंफेक्शन फैला हुआ है साइज मुक्ति का अहमास में यह इन्फेक्शन है यहां पर कहीं अपने आप को बृंद करके मान लेना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा सारी सेवा वेवा छूट जाएगी अपने आप को भ्रम मान लेगा इसलिए इस भयानक जगह से यहां से जल्दी से निकल जा निकलेगा कैसे वो निकलने का तरीका यह है कि तू अब पृथ्वी के ऊपर जा और पृथ्वी के ऊपर जाकर के वहां अब गोपाल मंत्र का नहीं गोपाल मंत्र के स्थान पर नाम मंत्र उनका विशेष रूप से तू आश्रय ग्रहण कर तो अभी तक तो साधना चल रही थी गोपाल मंत्र की दशाक्षर मंत्र की परंतु तो अब जो साधना इनकी शुरू हुई वो साधना शुरू हो गई महामंत्र की इनकी साधना कहीं कृष्ण नाम मंत्र की इनकी साधना शुरू हो गई और नाम मंत्र की साधना शुरू होते हो हुए ही ये देखते हैं कि मैं विमान आया है कभी मूर्छित हो गए नाम लेते लेते वृंदावन में आकर के भजन कर रहे हैं और वृंदावन में आकर के मूर्छित हो गए और कोई विमान में बैठा करके उड़ा करके इनको ले जा रहा है और बैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए और वहां पर जय विजय जै पार्षद जो हैं वो सुन्द पार्षद वो इनसे कह रहे हैं कि तुम यहां पर दरवाजे के ऊपर बैठो सत्खने के नीचे जो गोपोर है गोपुर के नीचे बैठो और अभी हम भगवान की आज्ञा लेकर के आते हैं पूरा प्रोटोकॉल जाएगा भीतर से ऑर्डर मिलेगा तब जा करके किसी को प्रवेश कराया जाएगा नारायण के मंदिर में एकदम बहुत प्रोटोकॉल पूरा पूरा विराजमान है और ये देख रहे हैं और वहां पर कोई भी पार्षद आए सबको चार हाथ वाला देखे शंख चक्र गा पद्मारण किए हुए वैजी माला धारण किए हुए सबको देखे और ये ये समझे ये नारायण हैं तो जय नारायण कहकर के उस व्यक्ति को प्रणाम करें और वो के? काम के ऊपर हाथ के ना, ना ना ना मैं नारायण नहीं हूं मैं तो नारायण के दासों का दास हूं यहां का बहुत छोटा सा बैकुंठ का सेवक हूं मैं नारायण नहीं हूं और ये बाबरे हो रहे हैं सब इनको नारायण जैसे चतुर्भुज रूप दिखे इसके बाद में श्री नारायण ने जब इनको बुलाया तो नारायण की सभा में जब पहुंचे वहां पर देख रहे हैं नारायण ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और जिनको ये नारायण समझ रहे थे उनके तेज में और नारायण के तेज में कहीं अंतर है नारायण का तेज कहीं ज्यादा है फिर उन श्री मुख्य नारायण उनके वक्षस्थल के ऊपर श्री वक्ष का चिन्ह भी है कौस्तुमणि उन्होंने धारण कर रखी है तो कौस्तु मणि और श्रीवत्स इन दो चिन्हों को देख करके इनको पता लगा कि ये नारायण हैं और सब इनके नारायण जैसे पार्षद हैं सारू मुक्ति को और मुक्ति को प्राप्त किए हुए हैं तो अपने नारायण को जो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए देखा सोई गोप कुमार तो जो से पुकारे बोले अरे गोपाल ओ गोपाल बड़े दिन में दिखे और ऐसा कह करके ये तो सीधे सिंहासन के ऊपर चढ़ कर के गोपाल के गले लगना चाहें, परम नारायण के गले लगना चाहें, सो वहां पर जितने भी सभाद थे उन्होंने कहा महापुरुषो रुको रुको रुको, रुको। कहा जाओ जा तो जब टोका तो टाखी हुई तो बिचारे रुक गए गोम कुंभ श्री नारायण भरे उदास कह रहे हैं कि अरे भैया तूने मुझसे इतना ऐसा रूठ गया था कि मेरा तूने नाम भी नहीं लिया जब मामा भास भी ले लेता तो मैं तुझे अपने पास में बुलाता परंतु हाई तेने मामा भास भी नहीं लिया मुझसे इतनी काय की नाराजी हो गई ऐसी सख्स प्रीति जैसी दिखा रहे हैं श्री नारायण है। भैया ऐसा क्या है ऐसी क्या नाराजी मेरे अपराध अभी भी तेरे हृदय में है क्या मुझे तूने क्षमा किया है कि नहीं ऐसा कहकर के, के नारायण कह रहे आ जाते तो नारायण इनको अपने हृदय से लगा रहे हैं स्पर्श कर रहे हैं नारायण उस समय कृपा करके इनके सिर के ऊपर हाथ रख के फिर अपने महलों में पधारे सब उठ के खड़े हो गए ये भू से देख रहे हैं ये क्या हो रहा है ये सारा प्रोटोकॉल इन पर आता नहीं है जब नारायण चले गए उसके बाद में नारायण के बैकुंठ के जितने भी पार्षद थे उन सबों ने इनको घेर लिया और कहा कि गोप कुमार ये तुम जो ऊंची ऊंची सी धोती एक कंधे के ऊपर दपट्टा डालकर के गोप वेश में जो सिर के ऊपर कहीं पगड़ी सी बांध करके ये गोप वेश में खड़े हो ये गोप वेश में वे त्यागो, ये यहां पर वैकुंठ में ये सब नहीं चलता है वैकुंठ में हम सभी का देश जो है हम तुमको प्रदान करते हैं तुमको चतुर्भुज शंख चक्र में तुम भी धारण करो ये बोले ना हमको तो ये हम जैसे हैं वो ये हमको पसंद हमको तुम्हारा चतुर्भुज चतुर्भुज रूप नहीं चाहिए चतुर्भुज रूप भी नहीं लिया गोप कुमार रूप में भी वहां भी ये बने रहे और देख रहे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कोई वृक्ष बन करके कोई मछली बन करके, कोई तितली बन करके कोई भोरा बन करके कोई पक्षी बन करके श्री बैकुंठ में बगीचों में कोई सिद्ध पुरुष भी विराजमान है तो वैकुंठ के जो जीव हैं वे कोई सामान्य जीव तो है नहीं वे सबके सब, सब चिन्हय जीव होकर के ही विराजमान चिन्हय ये हैं है, पाषण रूप है परंतु मन में विचार करते हैं कि हमको वैकुंठ की प्राप्ति जिस स्वरूप से हुई हम तो वही स्वरूप में रहेंगे इससे कोई कीट पतंग बनकर के भी भोरा बनकर के भी पक्षी बनकर के भी मृद बन करके भी वैकुंठ में विराजमान है और लीला की साम्यता सिद्ध कर रहे हैं नारायण कभी बगीचे में घूमने के लिए जाए तो पक्षी बोल रहे हैं उनकी जय जयकार कर रहे हैं वृक्ष उनके ऊपर पुष्प विराजमान कर रहे हैं तो इस तरह से भी सेवा करते हुए वहां पर विराजमान हो रहे हैं बैकुंठ की अपूर्व शोभा का दर्शन किया पर गोपाल मंत्र का एक प्रभाव कि गोपाल मंत्र ने इनके मन में फिर से विरक्ति उत्पन्न कर दी और इनको बैकुंठ का वो अत्यंत प्रोटोकॉल बैकुंठ का जो वैभव वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है इनको ब्रिज की याद आ रही है जब ब्रिज की याद आ रही है तो श्री वैकुंठ नाथ बोले कि भाई ये जो गोप कुमार है इसको नराकृत स्वरूप में जितनी रुचि है इतने मेरे देव स्वरूप में रुचि नहीं है इसलिए इनको एक काम करो इनको राम जी के पास में भेजो तो श्री गोप कुमार को पहले यह आया कि नाक स्वरूप है तो नाक स्वरूप में इनको यही जगन्नाथपुरी में भेज दो राम जी के पास में भेज दो तो राम जी के पास में जब भेजा नाकृष स्वरूप का दर्शन करके इनको बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई श्री नारायण ने अपने पार्षदों के द्वारा ही जब राम जी के पास में भेजा तो वहां पर हनुमान जी लपक करके आए कोई बंदर जो है वो लपक करके श्री गोप कुमार के पास में आया और अयोध्या में हाथ पकड़ करके वो बंदर इनको भीतर ले गया है श्री राम जी का दर्शन किया अपूर्व नराकृ लीला का दर्शन करके इनको आनंद की प्राप्ति हो रही है परंतु नराकृत लीला में भी जब ब्रज जैसी रस गाय गोप ग्वाल गोवर्धन इनका दर्शन नहीं कर रहे हैं तो कुछ दिन के बाद में इनका साकेत में भी मन उचकने लगा और ब्रुज की याद आने लगी ब्रुज की याद नहीं भूली है और गोपाल मंत्र इसका जप ये समाप्त नहीं कर रहे हैं नाम के द्वारा इनको बैकुंठ की प्राप्ति हो गई नाम के द्वारा इनको साकेत की प्राप्ति हो गई जो नाम जप रहे हैं उसी नाम के द्वारा उसी नाम के देवता की इनको प्राप्ति हो रही है जब राम जपा तो इनको साकेत की प्राप्ति हो गई सीताराम जपने पर नाम के द्वारा गोपाल मंत्र भी जप रहे हैं तो इनको जब अरुचि हुई तो उस समय श्री राम जी जाम से बोले कि बहुत दिन हो गए हैं तुम भी अपने बेटी अपने देवते उनसे मिले नहीं हो जाओ तुम द्वारका चले जाओ और अपनी बेटी ना जामवती जी उन जामबावती जी से भी मिल लेना और जामबती जी से मिल करके अपने बेटे को भी देख लेना साम्य त्याग से भी मिल लेना और इनको भी ले जाओ इनको यहाँ पर संतोष नहीं मिल रहा है इनको संतोष मिलेगा वहीं कृष्ण रूप का दर्शन करके और श्री जाम उस समय लेकर के आए और जैसे ही श्री द्वारका जीश के पास में मिले द्वारका जीश का दर्शन करके अपने गोपाल का दर्शन करके इनको परम परम आनंद की प्राप्ति हुई परंतु तो वहां पर भी कुछ दिन तो आनंद मिला और फिर इसके बाद में फिर से मन में ने व्याकुलता, वही प्यास उत्पन्न हो गई जो इच्छा आगे की रस को प्राप्त करने की इच्छा भी गोपाल मंत्र जगाते हैं गोपाल मंत्र के द्वारा साधन भी मिलता है और साधन मिलकर के वस्तु की प्राप्ति भी हो जाती है और फिर उसे अरुचि भी उत्पन्न हो जाती है आगे की फिर से इच्छा कोई बड़ी इच्छा इनके हृदय में पूर्व इच्छा की अपेक्षा अधिक बड़ी इच्छा कोई उत्पन्न हो जाती है तो जब ये द्वारका में पहुंचे तो वहां पर अब ये इच्छा हो रही है कि इनको कहां पर रखा जाए ठाकुर ने कहा कि इनको द्वारका जी ने कहा इनको उद्धव के पास में रखा उद्धव इनके स्वभाव के है। और उद्धव जी ब्रिज की सदा चर्चा करते रहे। और उद्धव जी बोले कि यहां द्वारका में रह करके इनको सुख की प्राप्ति नहीं है नारद जी भी मिले नारद जी के साथ में उद्धव जी नेगोशिएशन कर रहे हैं विचार कर रहे हैं कि इनको कहा भेजा जाए बुल भई इनको द्वारका में भी जगन्नाथपुरी विद्यमान है दिव्य जगन्नाथपुरी उस जगन्नाथपुरी में भेज दिया जाए फिर मन में विचार किया जगन्नाथपुरी जाकर के भी वहां पर भी कहीं मिश्रित लीला है ब्रज लीला भी है और अंध लीला भी है मिश्रित लीला है इसलिए इनको पूरी पूरी तरह से संतोष की प्राप्ति नहीं होगी इनको वृंदावन ही भेजा जाए उस समय श्री गोप जो वृंदावन आए अब ये वृंदावन और वो वृंदावन अलग अलग नहीं है दोनों एक है अधूर्ध तैयार रहा गोकुल ये गोकुल और वो गोलोक दोनों गोकुल और गोलोक एक होकर के विराजमान तो वृंदावन में इनको भेजा जगन्नाथपुरी में नहीं भेजा भव वृंदावन में ये आए और भव वृंदावन में श्री यमना जी के किनारे कहीं वंशीवट पर केशी घाट पर बंशीवट पर ये प्रेम में विभल हो करके कभी विराजमान हैं और इतने में ही श्री ठाकुर जी गैया चढ़ाते हुए आते है और उस गैया चढ़ाते हुए आते हुए फिर ये लीला में प्रवेश कर लेते हैं श्री ठाकुर इनको यहाँ पर जो नित्य लीला इसी वृंदावन में जो हो रही है उसी वृंदावन में मित्र लीला जो हो रही है उस मित्रलीला में श्री गोप विराजमान हो रहे हैं यहाँ कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करके ये मूर्छित हुए और मूर्छित होते हुए श्री गोप ने अनुभव किया जैसे कोई मुझे ले जा रहा है ऊपर और उस समय श्री गोलोकधाम में फिर दिव्य गोलोक धाम यहां पर मूर्छित हुए और दिव्य गोलोक धाम में ये अपने आप को वहां देखते हैं यहाँ पे इनको अपने गुरु जी उनका भी दर्शन होता है और श्री गुरु जी की कृपा गुरु जी जैसे ही माथे के ऊपर हाथ रखते हैं श्री गोप कुमार को दिव्य गोलोक और लीला में प्रवेश हो जाता है अभी तक लीला में प्रवेश नहीं हुआ था जैसे ही गुरु जी ने इनके सिर पर हाथ रखा गुरु जी प्रेम में विफल है कुछ बोल रहे हैं कुछ संकेत से कह रहे हैं कुछ इशारे में कह रहे हैं कुछ आधी बात कह रहे हैं कुछ पूरी बात कह रहे हैं। ऐसे आधे पर भी गुरु के वचन और गुरुजी ने सिर के ऊपर जो हाथ रखा गुरु के आशीर्वाद मात्र से सिर पर हाथ रखने मात्र से श्री गोपाल अपने आप को गोप कुमार मूर्छित होकर के गिर रहे हैं और मूर्छित तो स्थिति में ही ये श्री दिव्य गोलोक दिव्य गोलोक में वहां जा रहे हैं और वहां श्री ठाकुर के गैया चढ़ा के लौटने का समय हो रहा है उस समय गोपाल गोपाल कहकर के इनको आलिंगन कर रहे हैं और स्वरूप कह स्वरूप कह करके इनको संबोधित कर रहे हैं और संबोधन देकर के श्री लीला में श्री गोप कुमार को प्रवेश प्राप्त करा रहे हैं और फिर अष्टकालीन लीला उनका श्री गोप कुमार वहां जैसा दर्शन करते हैं वो अद्भुत और वो ही परम परम सुख वहां पर इनको प्राप्त होता है उस परम सुख को प्राप्त कर रहे हैं तो वही कह रहे हैं यहां पर त्रासी भी प्यार में कि सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास सनातन गोस्वामी जी के द्वारा श्रीमद महाप्रभु ने भक्ति सिद्धांत के विलास का वर्णन किया तो रायराम के द्वारा भक्त तत्व का वर्णन किया साध्य साधन तत्व का सनातन के द्वारा साधन की जो प्रक्रिया है कि कैसे अन्य अन्य जो अभिलाषाएं हैं उनके उपाधियों से छूट करके शुद्ध जो भाव है उस प्रिय नन्न सखा के भाव को प्राप्त करते हुए श्री गोप कुमार सक्ष प्रीति में मधुर प्रीति को भी प्राप्त करते हैं और वे सक्षम प्रीति को प्राप्त करते हुए भी विराजमान है और सखाओं का सखाओ में भी प्रिय नर्म सखा जो है उनका मधुर प्रीति में भी अधिकार है इसलिए उस अधिकार को भी प्राप्त करते हुए विराजमान होते हैं तो सनातन द्वारा सिद्धांत का विलास और हरदास द्वारा है नाम महात्म्य प्रकाश श्री महाप्रभु ने हरदास के द्वारा नाम महात्म का प्रकाश करवाया रूप द्वारा राय ब्रिजे प्रेम रस लीलाए श्री रूप गोस्वामी के द्वारा ब्रज के प्रेम रस की लीला के सिद्धांत को माने राग भक्ति के सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया कि बुझ हुए पार बुझते पारे गंभीर चैतन्य खेला श्री चैतन्य की क्रीड़ा अत्यंत अत्यंत गंभीर है इसको कौन जान सकता है चैतन्य लीलाए अमृत सिंधु त्रिजगत भाषाई ते पारे यार एक बिंदु श्री चैतन्य की लीला अमृत का सिंधु है और इस चैतन्य लीला का एक बुध त्रिलोकी को डुबोने में समर्थ प्रेम में डुबोने में समर्थ इसलिए चैतन्य चैतामृत कर नित्यपान या प्रेमानंद भक्त तत्व तो ज्ञान इसलिए भैया चैतन चरतामृत का निरंतर निरंतर पान करो चैतन चृत केवल लीला ग्रंथ नहीं है चैतन चता तो संपूर्ण सिद्धांतों का सार ग्रंथ है या तो सिद्धांत ग्रंथ है उस सिद्धांत ग्रंथ को निरंतर हृदय में धारण करो इस प्रकाश में महाप्रभु भक्तगणों को लेकर के नीलाचल में अपूर्व हार कर रहे हैं और भक्ति का प्रचार कर रहे हैं अब महाप्रभु के एक लीला का वर्णन कर रहे हैं कि बंग का एक ब्राह्मण वह श्री कृष्ण लीला का कोई नाटक लेकर के महाप्रभु को सुनाने के लिए आए और भगवान आचार्य सोने पार परिचय भगवान आचार्य के साथ में इसका बड़ा परिचय है भगवान आचार्य के साथ में तारे मिले तार घर कोरिल आले इनके इनके साथ में मिले और उनके साथ में ही ये उनके घर में ही कुछ दिन टिके और बार बार कह रहे हैं कि मैंने एक नाटक लिखा है उसको मैं सुनाना चाहता हूं महाप्रभु को सुनाना चाहता हूं तार संगे अनेक वैष्णव नाटक सुने श्री भगवान आचार्य महाप्रभु के ये एक परकर है भगवान उनका नाम ही है भगवान आचार्य तो भगवान आचार्य उनके साथ में अनेक वैष्णवगण वो भी उस नाटक को सुन रहे हैं सबको बहुत अच्छा लग रहा है क्या आह क्या नाटक है क्या कवित्व है सभी प्रशंसित नाटक परम उत्तम सब लोग कह रहे हैं नाटक बड़ा उत्तम है सब प्रशंसा कर रहे हैं सुनकर के महाप्रभु को भी इनको अपने उस नाटक को सुनाने की इच्छा हुई ये बंगदेशी जो कवि हैं, उनके हृदय में इच्छा हुई कि मैं अपने इस नाटक को जैसे अन्य लोगों को सुना रहा हूं महाप्रभु को भी सुना गीत श्लोक ग्रंथ कि वहा यही करे आने प्रथम सुनाए से ही स्वरूपे स्थान परंतु महाप्रभु ने एक नियम ले रखा है नियम बना दिया है कि कोई भी कोई नया गीत बना करके आए श्लोक बना करके आए सबसे पहले स्वरूप दामोदर जी के पास में जाए और स्वरूप दामोदर जी यदि उसको पास कर दें तब तो वो महाप्रभु को उस सुनाएगा और नहीं तो हर एक महाप्रभु के पास में सीधा पहुंच करके अपनी काव्य रचना सुनाने लगे ये उचित नहीं तो क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि किसी ने काव्य रचना लिखी और उसमें कोई काव्य दोष रह गए सिद्धांत के दोष रह गए तो महाप्रभु को बुरा लगा महाप्रभु को वो पसंद नहीं आया तो महाप्रभु तो परम रस हैं इसलिए अब ये नियम बन गया कि स्वरूप दामोदर जिसको पास कर देंगे वो ही महाप्रभु के पास में कथा सुनाने के लिए जाएगा रसाभास है यदि सिद्धांत विरोध यदि उसमें कहीं भी रसाभास होगा सिद्धांत का विरोध होगा तो श्री महाप्रभु सहन नहीं पाएंगे और महाप्रभु को क्रोध हो जाएगा रसाभस का तात्पर्य है कि रस की सामग्री है स्थाई भाव तो मुख्य है और स्थाई भाव के साथ में विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगात तो रस निष्पत्ति विभाव, अनुभाव और व्यवचारी इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होगी अब यदि कोई विवाह सामग्री में गड़बड़ कर दे तो रस का विरोध हो जाएगा जैसे आजकल बहुत ज्यादा किया जा रहा है व्यवहार सामग्री जो है उसके साथ में बहुत छेड़खानी की जा रही है शास्त्रीय स्वरूप है कोई श्री राम कृष्ण का परंतु उनको दिखाया जा रहा है फिल्मों में किसी अन्य प्रकार से और कितना उसका विवाद हो रहा है तो ये उचित नहीं है जो व्यवहार सामग्री है जो शास्त्रीय है उस शास्त्रीय स्वरूप के साथ में कहीं छेड़खानी नहीं होनी चाहिए साधकों की जो भावना है उसको उसके साथ में कोई छेड़खानी हो ऐसा वर्णन विवाह सामग्री के साथ में नहीं होना चाहिए अनुभव सामग्री या चेष्टाओं में भी नई ढंग की चेष्टाएं करने पर नई कोई घटना गट, जोड़ने पर और यदि रस में विरोध आता है तो अनुभव सामग्री का रसाभास हो जाएगा तो रसावास होता है विभाव के कारण अनुभाव के कारण संचारी भाव के कारण संचारी भाव भी जहां जो आना चाहिए वो संचारी भाव न आकर के किसी दूसरे तरह का संचारी दिया जाएगा तेतीस संचारियों में तो वह कहीं संचारी में भावाभाष उसको उत्पन्न करने वाला हो जाएगा इसलिए रसाभास का तात्पर्य है रस सामग्री में कहीं विकलता अम रस सामग्री जैसे होनी चाहिए वैसी न होकर के कोई दूसरी तरह की रस सामग्री हो तो उसका नाम है रसाभास तो महाप्रभु रसाभास सिद्धांत विरुद्ध ये बात नहीं सुन सकते हैं सह नहीं पाए अतः प्रभु किचु आगे नहीं सुने अतः कोई महाप्रभु दोबारा कोई रसाभास की चीज नहीं सुन ले ये मन विचार करके ये इस मर्यादा के लिए यही मर्यादा प्रभु कर नियम इसलिए श्री महाप्रभु ने इस मर्यादा से एक नियम बनाया कि भाई पहले स्वरूप दामोदर को सुनाओ स्वरूप दामोदर कह दे तब कोई मुझे सुनाए ये महाप्रभु ने एक नियम ले लिया है स्वरूप आचार्य कहीं ले निवेदन श्री भगवान आचार्य ने स्वरूप गोस्वामी के पास में जाकर के निवेदन किया कि मैंने बहुत सुंदर नाटक लिखा है उसे बड़ा सम्मान मिला है बड़ा स्नेह मिला है सब लोग बड़े पसंद कर रहे हैं इसलिए मैं महाप्रभु को इस नाटक को सुनाना चाहता हूं उत्तम नाटक है आदो तुम ही सुनी जब तुम मन माने पहले मैं नाटक आपको सुनाता हूं ये तुम्हारा मन मानता है तो फिर मैं प्रभु को उसे श्रवण कराऊंगा स्वरूप अरे क्या बात कर रहे हैं तुम्हें गो यार परम उदार शेषी शास्त्र सुनी इच्छा उपजे तुम्हार। तुम बोलवा वाह तुम तो शास्त्र को जानने वाले वाणी के पालन करने वाले हो गोपाल हो गोमाने वाणी तुम परम उदार हो ये से शास्त्र सुनने की इच्छा हो भे तुम्हार तुम्हारे हृदय में तो अनेक अनेक शास्त्र उनको श्रवण करने की इच्छा तुम्हारी होती है ये भगवान आचार्य जो है ये थे भी गुप्त जाति के ये गुप्त जाति के ही में ही इनका जन्म हुआ था तो तुम्हें गो, गोयाल तो तुम गोपाल हो गोपाल जैसे ग्वालिया सब तरह की गायों का पालन करता है कभी ये गाय कभी वो गाय कभी वो गाय ऐसे ही तुम भी अनेक अनेक शास्त्रों को तुमको सुनने सुनाने में बहुत आनंद आता है यज्वा तद्वा कबीर वाक्य हो रसाभास परंतु तो जो जहा तहां का कवि है उसके वाक्य से रसाभास का की प्राप्ति हो जाती है सिद्धांत विरुद्ध सुनते ना उल्लास। यदि कोई सिद्धांत विरुद्ध वस्तु कहे तो उससे उल्लास नहीं होगा क्योंकि जो सिद्धांत को जानने वाला है ऐसे व्यक्ति के पास में ही काव्य श्रवण करना चाहिए अन्यथा वो वाली दशा हो जाएगी कि या निकाच मूलानी ये निकेनिच पीछे यशमय कसमय च दातव्यम फिर बोले यहा भविष्य थी कोई सी भी जल ले लो उसको किसी भी रस के साथ में पीस लो फिर कोई भी रोगी है उसके बिना रोग की परीक्षा के उसको दे दो तो होगा क्या जो होगा सो होगा। तो नीति कहती है कि यहां कहा नीचे बोला नहीं जो कोई भी कोई सी भी जल उठा लो वो तो खा लो और ये नीचे पीछे किसी दूसरी वस्तु के साथ में उसको पीस लो और यशमी कसमी चातम भी हम और किसी को भी दे दो तो यदि ऐसा डॉक्टर मिल जाए तो तो भविष्यति तो तो तो जो होगा तो होगा कभी कही तो ठीक है और नहीं लगी तो ठीक है तब तो भी ठीक है फिर तो जो होगा सो होगा तो ऐसी दशा हम नहीं चाहते हैं कि महाप्रभु कोई काव्य सुने और फिर महाप्रभु को जैसा मन में आए वैसा उल्टा सीधा भगवत स्वरूप का वर्णन करें और फिर महाप्रभु को फिर तो क्रोध आएगा ही जब अंकुन नहीं होगा उल्टा रोग बढ़ने की अपेक्षा उल्टा मालक बन जाए तब तो फिर महाप्रभु को क्रोध आएगा ही इसलिए यज्ञा तद्वा कवीर वाक्य है रसा भाष किसी यज्ञा तद्वा कवि जो है जैसा आया वैसा भग दिया ऐसे जो कवि हैं उनके काव्य में तो रसाभास होगा सिद्धांत विरुद्ध सुनने पर महाप्रभु को उल्लास नहीं होता है रस रसाभास या नहीं ही विचार भक्त सिद्धांत सिंधु नहीं पाए पाव एक सिद्धांत है कि जिसको रस का विचार नहीं है रसाभास का विचार नहीं है वो इस भक्ति सिद्धांत सिंधु का कभी भी पार नहीं पा सकता है उसे भक्त सिद्धांत शु का भक्त सिद्धांत रूप समुद्र का वो पार नहीं पाएगा वो बीच में ही डूब जाएगा व्याकरण नहीं जाने न जाने अलंकार नाटका अलंकार ज्ञान ना ही का जो व्याकरण को नहीं जानता है वो कहीं की जगह कुछ कई जगह कुछ प्रयोग करेगा तो व्याकरण को न जानने पर भी महाप्रभु को सुख की प्राप्ति नहीं होगी महाप्रभु को तो बड़े भारी वैज्ञानिक वैयाकरण रहे हैं नैया नैयाय और व्याकरण इन दोनों में महाप्रभु का तो पूर्व जी लीला रही वो तो अद्भुत रही बड़े बड़े पंडित भी रास्ता छोड़ करके भाग जाते थे महाप्रभु के सामने अरे पंडित आ रहा है चल छंजा जा अभी तुमको पकड़ लेगा और वो क्या पंडित जी नमस्कार नमस्कार मेरे मन में एक संदेह है इस सूत्र का क्या अर्थ है जरा बताना और वो व्यक्ति बताने लगे तो महाप्रभु पकड़ के बैठ जाए गलत कह रहे हो ये ऐसा नहीं है और खुद गलत कहें वो कटित विचारा सही कह रहा है उसने सही सही अर्थ बताया और जो तो महाप्रभु उसका गलत अर्थ करें और गलत अर्थ करके अपने अर्थ को शुद्ध करवाएं और उससे कहलवाए कि ठीक है तुम गलत थे ना जब वो कह दी हां मैं गलत था तब जब, जब वो जाने लगे तो कहे, रुको रुको नहीं आप गलत नहीं थे मैंने तो आपकी परीक्षा मात्र ली इसका ये अर्थ था अर्थ वही है जो आप कह रहे हो ऐसी परेशानी थी महाप्रभु का ये, ये ये हाल था उस समय निमाई पढ़ने जब थे उस समय ये हाल था सही अर्थ को गलत करें गलत को सिद्ध करें सिद्ध करके हाथ करवाएं। जब तक वो ये नहीं कहे कि मैं पराजित हुआ तब तक छोड़े नहीं और फिर उसको सही अर्थ सिखा करके वो हो जाए तो महाप्रभु की दशा यह कि नमाई पंडित कभी आ हो तो बड़े से बड़े पंडित उस समय गली के अंदर घुस जाते थे कि कहीं वो देख नहीं ले नमाई पंडित हमको पकड़ ले और उसके सामने फिर वो हार जब तक नहीं बनाएगा जब तक ये नहीं कहेगा कि अहम निग्रह स्थानीय मैं निग्रह स्थानीय हूं जब तक ये नहीं कहेगा तब तक अप, अपने आप को निग्रह नहीं बना देगा मन पराजय स्वीकार नहीं करा लेगा तब तक छोड़ेगा ले न्यायशास्त्र में जो सोलह तत्व हैं, उन सोलह तत्वों में अंतिम जो तत्व है वो निग्रह है प्रमाण प्रमेश संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धांत हेतु आभाष तर्क बितंडा अंत में जाकर के फिर निग्रह स्थानी तो सोलह तत्व हैं वो सोलह तत्वों में अंतिम जो तत्व है वो निग्रह स्थानी किसी को पराजित करके ये स्वीकार करना कि हां मैं पराजित हुआ उसके मुंह से कहवा ये तो महापुरुष की यह दशा थी इसलिए महाप्रभु के विषमी कह रहे हैं या कह रहे हैं कि व्याकरण नहीं जाने न जाने अलंकार नाटका अलंकार ज्ञान नहीं ना यहाँ जिसको अलंकार शास्त्र का ज्ञान नहीं है अब नाटक की जो पांच संधिया हैं मुख प्रतिमुख गर्व विमर्श और निर्वहन ये पांच संधि इन पांच संधियों में जो चौसठ अलंकार है अनेक अलंकार है नाट्य संधियों के उन नाटक के अलंकारों को जो नहीं जाने तो काव्य के अलंकार अलग नाटक के अलंकार अलग होते हैं पांच संधि जो है उन पांच संधियों के अलग अलग अलंकार इनको जो नहीं जाने कृष्ण लीला वर्णित न जाने से ही छाप वो कृष्ण लीला वर्णन करने में दूर भी नहीं जानता न जाने से ही छाप वो कृष्ण लीला का वर्णन नहीं कर सकता है क्योंकि भगवान की लीला जितनी भी है सब सर, सर्वाशरत काव्य कथा रसाश्रया एवं शशांक्रीमद भागवत में रासलीला का वर्णन करते हुए पंचाध्याय का वर्णन करते हुए रासलीला के अंत में कहा गया सुखदेव जी ने कहा शशांकांश विराजिता निशा ससत्य काम रता वलागण शिशे व आत्मनिवरुद्ध सौरता सर्वाशरत काव्य कथा रसाश्रया एवं इस प्रकार हमने शरद रात्रि का विलास वर्णन किया ऐसे ही वर्षा रात्रि ग्रीष्मि सारी रात्रियां हैं एवं शशांकन सुब्राज्य ऐसी रात्रि जो है उनसे चंद्रमाओं से युक्त जो निशाएं हैं निशा माने रात्रियां बहुवचन का प्रयोग किया एक रात्रि की बात नहीं है ऐसी बहुत सी जो रात्री हैं उनको शिशे श्री कृष्ण ने उन रात्रियों का सेवन किया कृष्ण कैसे हैं उनके ने एक विशेषण दिया आत्मने ने अवरुद्ध सौरता श्री प्रियाओं के सुरत व्यापार को जिन्होंने आत्मने माने अपने हृदय में निरंतर ध्यान कर प्रेम के वशीभूत होकर के हो जो सर्वदा विराजमान है ऐसे उन श्री श्यामचंद्र ने आत्म ने अवरुद्ध सौरता श्री प्रिया जी के हाव भाव हेला कटाक्ष इनको अपने हृदय में धारण करके जो विराजमान है उन श्री शाम सुंदर ने एवं शशांक शशांकांश विराजिता ऐसी जो रात्रियां हैं उन रात्रियों का सेवन किया वे रात्रियां कैसी हैं सर्वाशरत काव्य कथा रसाश्रया उन रात्रियों की लीलाओं का ही कवियों ने काव्य में वर्णन किया उनको उपजी में बनाया और उनको उपजी में बना करके उन लीलाओं का शरद काव्य कथा माने वाणी के साहित्य में भी उनका प्रयोग किया गया उनके उपजीव्य जो वो भी है वो उपजीव्य काव्य श्री कृष्ण की लीलाएं नहीं उनका उनको उपजी उपजीव्य बना करके उनके अप, अपनी काव्य का विषय बनाकर के उन रात्रियों का शिशे सेवन किया वे कथाएं कैसी थी बोले रसाश्रया माने उनमें कृष्ण की लीला में कहीं भी रसाभास नहीं जरा साहब रसाभास नहीं है रासलीला में कहीं भी तनिक भी रसाभास नहीं और महाप्रभु ये रसाभास को सुनने तो महाप्रभु को बड़ा कष्ट हो जाएगा तो जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं अलंकार का नहीं रस रसाभास का ज्ञान नहीं नाटक के अलंकारों को जो नहीं जाने वो कृष्ण लीला का वर्णित ना जाने सही छाप वो राख भी नहीं जाता है धूल भी नहीं जानता है कृष्ण लीला को विशेष दुर्गम ही चैतन्य बिहार और उसमें विश्व चैतन्य विहार को अत्यंत अत्यंत दुर्गम होकर के विराजमान हो है कृष्ण लीला गौरव लीला से कर वर्णन गौर पाद पद्म प्राण धर्म कृष्ण लीला का और गौरीला का वर्णन वो ही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय में श्री गौर पादपराजमान हो नि्य कवीर कवित्र सुख ग्राम्य कवि के कवित्व को सुनते हुए दुख की ही प्राप्ति होगी क्योंकि वे वह ग्राम्य कवि अपने मन की दुर्वासनाओं को काव्य के माध्यम से कहीं उदातीकृत करके प्रस्तुत करेगा और जो उसकी दमित वासनाएं हैं उन दमित वासनाओं को वह वा काव्य के माध्यम से कला के माध्यम से कहीं वह प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा जो सामान्य मनोविज्ञानिक रहे आजकल तो उनका मनोविज्ञान माना नहीं जाता है उसके बाहत आगे बढ़ गया पंत फ्राइड जैसे जो मनोविज्ञानिक रहे उन्होंने यही कहा कि जो दमित वासनाएं हैं उनका ही उन्नयन के रूप में के माध्यम से कभी अपने मन की भराव्य के माध्यम से निकाल देता है जिससे उसकी कहीं समाज में धन्ना न हो और वो तो ये कह देता है मैंने तो काव्य रचना की है ये काल्पनिक है वो अपने मन की भरास को निकाल रहा तो वो नहीं तो ग्राम्य कवि जो है वह अपनी दमित वासनाओं को कहीं काव्य के माध्यम से उदार बना करके कहीं प्रस्तुत करने का प्रयास करता है परंतु अंत में जाकर के वो उसकी कविताएं उसकी वो रचनाएं मन को भ्रष्ट करने वाली ही होती हैं मन को नीचे ले जाने वाली नरक में ले जाने वाली ही होती हैं विरग्ध आत्मीय काव्य सुनियो है, तो है सुख जो विदग्ध जन है वे उस कथा को सुन करके परम परम सुख की प्राप्ति कर रहे हैं इस प्रकार महाप्रभु वे उस लीला का गायन करते हुए विराजमान है अब श्री दो चार दिन जब आग्रह किया तब आग्रह करके श्री स्वरूप एक दो दिन तो तालते रहे जब बहुत आग्रह किया तब श्री स्वरूप सुनने के लिए बैठे और उस बंद कवि ने फिर अपनी कविता सुनाई और स्वरूप गोस्वामी ने उसकी कविता की छीछा लेदर करके पट उसकी कविता में जो दोष हैं उन दोषों को दिखाया और इससे पता लगता है स्वरूप गोस्वामी जी कितने विद्वान और श्रीमद महाप्रभु रस रसाभास का कितना विचार रखते हैं इस बात को जान जरा भी रसाभास नहीं होताय गौर हरी सबको पुरुषोत्तम मास का मेरा बहुत बहुत प्रणाम सब लोग वैष्णव कृपा करें और श्री गोविंद चरणार्दी में प्रीति हो यह आशीर्वाद प्रणाम कर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय मितय गौर हरी गो आज विलंब हो गया कथा